चैतन्य चेतावली व्रतबना जायते उच्चते वेदपाठी ब्राह्मण धर्म शास्त्र धर्मशास्त्र। जन्मकाल में बालक शुद्र तुल्य ही होता है संस्कार होने से उसकी द्विज संज्ञा होती है जो निरंतर वेदों का ही अध्ययन अध्यापन करते कराते रहते हैं इससे वे विप्र कहते हैं और जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया वही असल में ब्राह्मण है संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह है जैसे संस्कार होंगे उन्हें के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा संयम और नियम ही उन्नति के साधन है पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए द्विजातियों के लिए सोलह संस्कारों की आज्ञा दी गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया जिनसे चित्त पर प्रभाव पड़े और भविष्य जीवन उज्जवल बन सके द्विजातियों का वेदारंभ और उपवीय संस्कार यही प्रधान संस्कार समझा जाता है असल में यज्ञोप संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं इसीलिए इसे व्रत बंध संस्कार भी कहते हैं पूर्वकाल में बच्चा जब पढ़ने के योग्य हो जाता था तो उसे के आश्रम में ले जाते थे गुरु उसे ग्रहण करके शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे विद्या समाप्त होने पर गुरु के आज्ञा से शिष्य जब घर को लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार करते थे ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते तो हैं किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है यह विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है आज निमाई का यज्ञोपुरुष संस्कार होगा घर में विवाह शादी की तरह तैयारियां हो रही हैं मिस्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया है उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही भी बैठे हैं सामने स्त्रियां बैठी हैं, जो भांति भाति के मंगल गीत गा रही हैं द्वार पर बाजे बज रहे हैं चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है ग्रह पूजा और होनादि का कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित विद्वान के पास मंडप में बैठे हुए हैं यथा समय छोर कराकर मंडप में बुलाए गए, उनका सिर घुटा हुआ था आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए पीले वस्त्र की लगोटी पहनाई ओढ़ने को मृगचर्म दिया और हाथ में बड़ा सा एक पलाक का दंड दिया अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए गौरवर्ण के उज्जवल शरीर पर पीत वस्त्र बड़े ही मालूम पड़ते थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने किया, अग्नि में दी बैठ कर मिश्र जी ने एक वस्त्र के आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश दिया मंत्र के श्रवण मात्र से ये भावों में निमग्न हो गए मंत्र सुनते ही इन्होने एक बड़े जोर की कु... कार मारी और साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे दोनों नेत्रों से आश्रुओं की धारा बह रही थी प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रहा था यज्ञ के धुम्र लगने से लाल लाल आंखें आधी खुली हुई थी और ये संज्ञा सुनने हुए चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए मिस्र जी ने इनके मुंह में जल डाला कई आदमी पंखे से हवा करने लगे धीरे धीरे इनकी मुरछा भंग हुई और ये कुछ काल में सचेत हो गए सभी को इनके इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पार भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है इसीलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था इन कृत्यों के कारण इनकी कालापलट काला पलट सी हो गई मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्ट गोचर होने लगी मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा एक हाथ में दंड लिए और दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निभाए बड़े ही भले मालूम पड़ते थे मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हों ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बता दिया था उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भगवती भिक्षामदेही कहकर झोली सामने कर देते इनके रूप लावण्य को देखकर कर मुग्ध हो गई माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थी वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही न होती थी अतृप्त दृष्टि से वे नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थी स्त्रियाँ इन्हें भांति भांति की वस्तुएँ भेंट में देती कोई फल देती कोई मिठाई का थाल और कोई कोई इनकी झोली में द्रव्य डाल देती ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती इसे सर्वस्व समर्पण कर दें इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमने लगे इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते मंडप में आया उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया ये जल्दी से उसके समीप चले गए उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इसकी झोली में डाल दी इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया सुपारी के खाते ही इनकी विचित्र दशा हो गई ये किसी भारी भावावेश में मग्न हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले माँ आज से एकादशी के दिन अन्न कभी न खाया करना माता भी भावावेश में अपने को भूल गई वह समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे उक्त बात कह रहा है उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं इसीलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया जो आज्ञा आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूंगी थोड़ी देर में इन्होंने कहा अच्छा अब हम जाते हैं अपने पुत्र की रक्षा करना इतना कहकर ये फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे मानो कोई नींद से जागा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यो को देख रहा हो इनके प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र जी ने पूछा बेटा क्या बात थी तुम क्या कर रहे थे इन्होंने सरलता के साथ उत्तर दिया नहीं तो पिताजी मैंने तो कोई बात नहीं कही मुझे कुछ भी पता नहीं जाने क्या हुआ मुझे कुछ निद्रा से प्रतीत होने लगी थी इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांतिभा के तर्क वितर्क करने लगे किसी ने कहा किसी भूत प्रेत का आवेश है किसी ने कहा किसी दिव्यात्मा का आवेश है भक्तों ने कहा नहीं यह साक्षात हरि भगवान का आवेश है उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौरहरी हुआ स्त्रियों को यह नाम बहुत ही प्रिय था अब से वे निमाई को प्रायः गौर या गौरहरी ही कहकर पुकारने लगी यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर का समावर्तन संस्कार किया गया उनके वस्त्र बदल दिए गए माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया नूतन वस्त्र पहनाकर गौर बाहर आए उन्होंने उससे उन्होंने सबसे पहले पिता के के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर सभी वृद्ध ब्राह्मणों ब्राह्मणों की की। चरण वंदना ने इन्हें भांति भांति आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंध संस्कार समाप्त हुआ जब यज्ञोपवित हो जाने के अन्तर यह आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे इनकी मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्षण थी अध्यापक एक बार जो उन्हें पढ़ा देते फिर दूसरी बार इन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी इसीलिए अध्यापक इनसे बहुत ही प्रसन्न रहने लगे थोड़े दिनों के पश्चात मिस्टर जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा उस समय उस पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंडित गंगादास जी थे पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी निवाय भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे